पातंजल योग प्रदीप समाधिपाद सूत्र चवालीस पैंतालीस निर्विकल्प को असंप्रज्ञा समाधि समझ लेना बड़ी भूल है क्योंकि निर्विकल्प में यद्यपि त्रिपुटी का अभाव होता है तथापि संसार का बीज बना ही रहता है और असम्प्रज्ञा समाधि में शुद्ध परमात्म स्वरूप में अवस्थिति होती है ध्यान सवितर्क तथा सविचार समापत्ति और समाधि में भेद ध्यान में ध्याता ध्यान और ध्येय की त्रिपुटी बनी रहती है सवितर्क और सविचार समापत्ति में केवल ध्यान विषय ही शब्द अर्थ और ज्ञान से मिला हुआ विकल्प रहता है समाधि में केवल ध्येय का स्वरूप मात्र ही रह जाता है अतः सवितर्क और सविचार समापत्ति ध्यान से उत्तर एवं समाधि की पूर्व अवस्था है इसे तटस्थ समापत्ति भी कहते हैं इसलिए इसे भी समाज समझा जाता है संगति सूक्ष्म विषय ये कहाँ तक है यह अगले सूत्र में बतलाते हैं सूक्ष्म विषयत्व चालिंग पर्यवसानम सूक्ष्म विषयता अलिंग प्रकृति पर्यंत है व्याख्या सूक्ष्म विषय जो सविचार और निर्विचार समापत्ति में बतलाए हैं उनकी सूक्ष्म विषयता परमाणुओं में समाप्त नहीं हो जाती किंतु प्रकृति पर्यंत है अर्थात शब्द स्पर्श रूप रस, गंध, इन पांचों तन्मात्राओं से प्रथम आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी संज्ञक सूक्ष्म भूत उत्पन्न होते हैं तत्पश्चात सूक्ष्म भूतों से आकाश आदि भूत उत्पन्न होते हैं पांचों स्थूल भूतों से लेकर पांचों तन्मात्राओं तक सूक्ष्म भूतों की सूक्ष्मता का तारतम्य चला गया है अर्थात पार्थिव परमाणु तथा इसका कारणभूत गंध तन्मात्रा जल परमाणु तथा इसका कारणीभूत रस तन्मात्रा अग्नि परमाणु तथा इसका कारणीभूत रूप तन्मात्रा वायु परमाणु तथा इसका कारणीभूत स्पर्श तन्मात्रा आकाश परमाणु तथा इसका कारणीभूत शब्द तन्मात्रा एवं पंच तन्मात्राओं का कारणीभूत अहंकार अहंकार का कारणीभूत लिंग संज्ञक महत्व और महत्व का कारण जो तत्व कारण में लीन हो जाता है अथवा कारण का बोधन करता है वह लिंग कहलाता है अर्थात स्थूल भूत और इंद्रिया विशिष्ट लिंग है सूक्ष्म भूत तन्मात्राएं और अहंकार अविशिष्ट लिंग है और महत्त्व केवल लिंगमात्र है ये महत्वत्व आदि अपने अपने कारण में लीन होने से और अपने कारण प्रधान को बोधन करने से लिंग है प्रधान प्रकृति किसी में लीन न होने से और किसी कारण को बोधन न करने से अलिंग है अलिंग संज्ञक प्रकृति ये सब सूक्ष्म विषयों के अंतर्गत है इन सब में से पूर्व पूर्व कार्य की अपेक्षा से उत्तर उत्तर कारणीभूत सूक्ष्म है प्रकृति से परे अन्य किसी सूक्ष्म पदार्थ के न होने से प्रकृति में ही सूक्ष्मता की पराकाष्ठा है यद्यपि अव्यक्तात् पुरुषः पर इस श्रुति से प्रकृति की अपेक्षा पुरुष सूक्ष्म है तथापि पुरुष के आग्राही और चेतन होने से उसकी सूक्ष्मता जड़ तत्व की सूक्ष्मता से विलक्षण है अर्थात जैसे महतत्व की अपेक्षा से प्रकृति में सूक्ष्मता है वैसी पुरुष में नहीं क्योंकि जिस प्रकार महत का प्रकृति उपादान कारण है वैसा पुरुष उपादान कारण नहीं है किंतु निमित्त कारण है इसलिए यद्यपि वस्तुतः पुरुष ही सूक्ष्मतम है तथापि जड़ग्राह्य परिणामी उपादान कारण सहित सूक्ष्मता की विश्रांति यहाँ प्रकृति में बतलाई गई है सूक्ष्म से लेकर प्रकृति पर्यंत जितने सूक्ष्म पदार्थ हैं वे सब विचार समापत्ति के विषय हैं इसलिए आनंदानुगत और अस्मितानुगत निर्विचार समापत्ति की ग्रहण और ग्रहित रूप उच्चतर तथा उच्चतम अवस्थाएं हैं सूक्ष्मता किसी नए तत्व के उपादान कारण होने की अपेक्षा से बतलाई गई है इसलिए पांच स्थूलभूत और ग्यारह इंद्रियां किसी नए तत्व के उपादान कारण न होने से स्थूल विषय माने गए हैं